जी डॉक्टर कैलाश गुप्ता जी मैं ये जानना चाहूँगा कि हम पहली बार आपसे मिल रहे हैं और मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं को आप अपने बारे में बताएं मेरे बारे में क्या बताऊँ मैं मैं ऑर्डनरी इंसान हूँ बस ज़्यादा मैं बताना नहीं चाहता आप सवाल ये खास बात ये है रमेश जी आप मैं के लिए आया हम जो कि अमित रेडियो ऑपरेटर्स का है और आप ख़ुद भी हेम हैं है, तो आपका काल साइन व्यू थ्री के के एच आई किलो होटल इंडिया बोलते हैं वो अमित शुरू रेडियो की भाषा में वैसे ऑर्डनरी भाषा में के एच आई है और मेरा कॉल साइन है विक्टर यूनिफॉर्म नंबर टू किलो इंडिया जुलू या साधारण भाषा में जनरल लोगों के लिए वी यू टू के आई जैज और मेरा अमेरिकन कॉल साइन भी है वो उसका वो कॉल साइन है के जी सिक्स एस क्यू आर वो वो भी है मेरे पास तो अच्छा तो मैं मैं वैसे आपदा प्रबंधन का काम करता हूं चलिए आप पूछ रहे तो मैं बता दूं क्या ठीक है <coughs> वैसे मैंने बी इलेक्ट्रिकल किया है और उसके बाद मैंने एम किया या एमबीए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिसास्टर मैनेजमेंट वो सही डिग्री है पोस्ट ग्रेजुएट वो मैंने आईएम एम अहमदाबाद से किया सो तो मैंने एम किया नाइनटीन से तो फिर मैं मैंने कई गो, गो, गो, गोरमेंट जॉब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब किया प्राइवेट कंपनी में जॉब किया और मैं इंटरप्रनर भी था और नॉन प्रॉफिट में भी काम किया फिर मैं जैसा कि हमित रेडियो ऑपरेटर था तो मैं बड़ौदा में रहता था उस टाइम 26 जनवरी 2001 को जिस दिन भूकंप आया था सवा आठ बजे तो फिर बाद में मैंने भूकंप आने के बाद थोड़े टाइम बाद मैंने अपना हमिचर रेडियो एच एफ नेटवर्क बोलते हैं तो वो मैंने चालू किया था और लोग बाग वो दुनिया भर से लोग बाग जब साढ़े बारह बजे पता लगा कि भुज ई है तो मैं उस टाइम सबसे क्लोजेस्ट था भुज से था हाँ तो फिर लोग ने मेरे से पूछा कि आप रिपोर्ट करो जाके बड़ोदा शहर में जाकर के देख करके बताओ क्या नुकसान हुआ क्या, क्या करें तो वो मैंने सब किया फिर मेरे को लगा कि मेरे को मेरे को ऐसा लगा कि वो वो बोलते हैं ना कि मेरे को बुझ जाना चाहिए मदद करने के लिए क्योंकि आप कोई भी डिसास्टर होता है तो सबसे पहले टेलीफोन डेड होते हैं उस टाइम भी डेड थे तो फिर मैं सोचा कि मैं भुज जाऊं तो फिर बाद में अब मैं बड़ौदा के जो हैं हेम थे लोकल उनसे मैंने जाकर के बातचीत करी पूछा किसी को कोई जाने को तैयार नहीं था फिर आ, मैं क्योंकि नेटवर्क चला रहा था कॉर्डिनेट कर रहा था एक्चुअली नेट कॉर्डिनेटर तो फिर मेरे को पता लगा कि बॉम्बे से मुंबई अमित रेडियो क्लब के नौ लोग आ रहे हैं वो भुज जाने के लिए बॉम्बे से ट्रेन से अब बॉम्बे से ट्रेन आएगी तो भुज जाएगी तो बड़ौदा होते ही जाएगी और कोई रास्ता ही नहीं है तो मैं मैं मैं फटाक से तैयार होकर के मैं सोचा जाता हूँ वो मैं बड़ौदा स्टेशन गया और उनके साथ ज्वाइन हो गया हम पहले ऑलरेडी वायरलेस पे अमित रेडियो पर बातचीत करते थे वो तो मेरे को जानते थे नीलेष राठौड़ था और भी कोई लोग एको एस टी आई जिसका वो अभी भी आया था यहाँ पे हेम्फेस्ट में तो फिर बाद में हम गए और हम सब अपनी खुद की बैटरी आ, रेडियो एच एफ एंटीना और टार्च और सब कुछ खुद अपने खुद के लेके गए थे और हम वहाँ पे गांधीनगर में वो अहमदाबाद में ही ट्रेन ख़त्म हो गई क्योंकि आगे सब पुल वगैरह टूट गए थे तो दो हम प्रवीण और वो आए थे अहमदाबाद स्टेशन में रिसीव किया फिर आई ऑफिसर वगैरह थे वो लोग गए हम हम रात को फिर गांधी गए और हम डिवाइड किया हमने बुझ बचाओ अंजर और मैं गांधी ईओसी टेक्निकल भाषा में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बोलते हैं लेकिन जनरल लोग उसको कंट्रोल रूम बोलते हैं तो मैं, मैं मेरी ड्यूटी थी कि मैं वहाँ रहूँगा तो फिर हम चालू किए और, और 27 जनवरी 2001 को काम ने वो हमने एस्टेब्लिश कर लिया था बुध और कम्युनिकेशन और उस टाइम देर वॉज ए टोटल फेलियर ऑफ कमांड कंट्रोल सिस्टम सब तरफ से लोगों को पता ही नहीं था क्या करें और दुनिया भर के एक्सपर्ट उस टाइम आ रहे थे वो ईओसी में और मैं मैनेजमेंट का एक्सपर्ट मैंने सोचा अरे यहाँ पर यह ऐसा हाल है तो गांव में क्या होगा नहीं, नहीं। तो 70 परसेंट इंडिया की पॉपुलेशन गांव में रहती है तो लोग वैसे ही मर रहे होंगे और हालांकि एम में खाली वो मतलब अबरा नहीं माननी है कोई भी एम में वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे खास होता है कि भाई रिटर्न क्या होगा कोई भी चीज़ करें तो लेकिन उस टाइम मेरे को लगा कि ज़िंदगी का महत्व जिंदगी में और भी कुछ होना चाहिए जीने मतलब खाली पैसा ही नहीं है तो और मैं सोचा कि आपदा प्रबंध को पॉलिटिशियंस या एडमिनिस्ट्रेटर उनके ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए और मेरे को कुछ करना चाहिए तो तब से मैं फुल टाइम मैंने बिजनेस आई गॉट माई कॉलिंग या जो मेरा सही उद्देश्य या जीवन का वो मेरे को पता लगा और तब से मैं फुल टाइम आपदा प्रबंधन का काम कर रहा हूं। तो पहले मैंने इंडिया में सर्टिफिकेट कोर्स किया डिप्लोमा इग्नू का फिर बाद में टेक्स्ट बुक भी लिखी पीजी डिप्लोमा में डिसार्ज से पेपरिस की फिर मैंने सोचा कि और कुछ आगे बढ़ना चाहिए तो उसके लिए मैं फिर अमेरिका गया और अमेरिका में सात साल तक दो यूनिवर्सिटियों में फुल टाइम विद्यार्थी रहा कोई कमाई नहीं विद्या और अपने खर्चे से ही गया और फुल टाइम स्टूडेंट रहा फिर मैंने दो में पी करी आपदा प्रबंध में आ, और अभी भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ यूरोपियन कमीशन फंडेड रिसर्च है और मैंने इंटरनेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट सोसाइटी चालू की है जो कि प्रोफेशनल बॉडी है 1993 से रजिस्टर्ड बेल्जियम ब्रसर्स और इंडिया चैप्टर तेरह चैप्टर है उसके तो इंडिया चैप्टर मैंने 2009 अप्रैल 2015 को रजिस्टर किया राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के, के अंदर नाइनटीन मैं जयपुर में रहता हूँ इसलिए और हम इस बारे में काम कर रहे हैं अच्छा बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छी बातें आप बता रहे हैं कैलाश गुप्ता जी मुझे अच्छा लगता है कि जब भी आप कुछ ऐसे डिजास्टर के ऊपर या फिर आपदा प्रबंधन पे बातें करते हैं तो लोगों को अचानक से ये चीज़ें हो जाती है और उसमें इमरजेंसी में अगर कोई अर्जेंसी में उनको हेल्प मिलती है तो बहुत ही दुआओं का जो खाता है हमारा खुल जाता है हम सभी को ब्लेसिंग मिलता है जब भी ऐसे समय पर हम मदद करते हैं तो ये अच्छी बात है कि आप बुज में साथ में थे नज़दीक में थे तो वहाँ पर आपने अच्छा काम किया है तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और बात मैं पूछना चाहूँगा डॉक्टर कैलाश गुप्ता जी हमारे साथ हैं और बहुत ही अच्छी बातें आप सुन रहे हैं उनके द्वारा तो आइए उनके कुछ अचीवमेंट्स हैं वो भी हम जानना चाहेंगे कि क्या अचीवमेंट्स उन्होंने किया है किस विधा में और किस लिए उनको ये अचीवमेंट्स मिला है हाँ रमेश जी मैं अचीवमेंट मतलब मैं अपने बारे में नहीं बताना चाहता मैं साधारण इंसान हूँ और मैं मैं मैं, मैं, मैं, मैं जो हमारी संस्था है उसके उसके बारे में मैं चाहता हूँ कि उसकी पब्लिसिटी हो और उसमें लोग वक्त जुड़े तो जो इंटरनेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट सोसाइटी है जैसा कि मैंने बताया वो 1993 से काम कर रही है और दुनिया भर में काम करती है हर साल एनुअल कॉन्फ्रेंस हर एक देश में होती है अलग अलग और तेरा चैप्टर हैं और हम जो रिसर्च कर रहे हैं एक यूरोपियन कमीशन के दो प्रोजेक्ट हमारे पास हैं वो उसमें हम एक जो प्रोजेक्ट उसमें चौदह संस्थाएं आ, वो क्या बोलते हैं पार्टिसिपेंट्स हैं या मिलकर के काम कर रहे हैं इंटरनेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट सोसाइटी भी और उसमें 70 रिसर्चर्स हैं दुनिया भर के वो हमको मैं केवल मैं ही हूँ जो नॉन यूरोपियन हूँ वो वो उस पर हम रिसर्च कर रहे हैं कि जो पैंडेमिक हो जो बीमारियाँ होती है जैसे स्वाइन फ्लू वगैरह हुआ ईबोला हुआ तो सरकारों को डॉक्टरों को और ख़ास तौर पर साधारण नागरिकों को क्या करना चाहिए वो रिसर्च करके हम वेबसाइट पर डले हैं तो जो इंडिया चैप्टर है उसके जो तीन चार जो मुख्य अचीवमेंट है एक तो है कि एक रॉकी फिलर फाउंडेशन है वो अमेरिका का एक बड़ा बहुत बड़ा संस्था है जो 2013 में उसके 100 साल हो, पूरे होने पे उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया टू मेक हंड्रेड सिटीज़ रिजिलेंट सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड जिनकी पॉपुलेशन पचास से ज़्यादा हो तो मैंने इनिशिएटिव लेकर और मेयर ही अप्लाई कर सकता लेकिन मैंने इनिशिएटिव लेकर मेयर को कहा कि भाई आप अप्लाई आप करो 2013 में हमने अप्लाई किया सिलेक्शन नहीं हुआ जयपुर का चौदह में अप्लाई किया नहीं हुआ और दो में सिलेक्शन हो गया तो इंडिया की तरफ इंडिया में इसमें जयपुर है और पूना है जो दो में सेलेक्ट हुए सूरत सबसे पहले दो में सेलेक्ट हुआ और चेन्नई भी है तो वो उसका मेन उद्देश्य है कि रिजिलैंड कम मतलब दो चीज़ें एक तो इंसिडेंट शॉक जो डिसास्टर हो दूसरा है शॉक और स्ट्रेस डेली लिविंग के जैसे जयपुर में ट्रैफिक की समस्या है या गंदगी है तो उससे कैसे तो आ, कैसे हां तो वो काम किया है जैसे और दूसरा नेपाल अर्थ में हुआ था तो मैं गया था और 19 दिन हम थे वहाँ काम किया और हाँ एक खास बात है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद का ग्रेजुएट हूँ तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के 50 साल में कभी भी डिसास्टर मैनेजमेंट का एक कोई कोर्स नहीं था तो मैंने डिजाइन किया एक इलेक्टिव कोर्स और वो फैकल्टी ने अप्रूव करके और मैंने 2014-15 में वो पढ़ाया तो जो आईएम अहमदाबाद के ग्रेजुएट है वो तो आप जानते हैं लाइट है और प्रोपोगट जल्दी हो पाएगा वो भी मैंने किया हाँ और एक और जो है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो होता है अभी उन्नीस से 23 जनवरी को है इस साल वो दुनिया का सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल है फ्री और इसमें नोबल ल्यूरेट और बड़े बड़े जो है ना लेखक वगैरह आते हैं और बहुत सारी वो जयपुर में होता है तो एक होटल में होता है तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती है तो जो ऑर्गनाइजर्स से मिल हमारा जो इंटरनेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट सोसाइटी है वो डिसास्टर मैनेजमेंट पार्टनर था कि भाई कोई भी मतलब कमोशन हो कुछ भी हो तो जल्दी से जल्दी कैसे लोगों को निकाला जाए तो उस पर भी हम डिसास्टर मैनेजमेंट पार्टनर है आज सवरे ही मैं अम्बाजी गया था और वो मंदिर में मैंने देखा कि वो जो लाइनें लगती है वो इतने इतने समय एक एक लोग जाते हैं तो मैंने वो जो सिक्यूटी वाले उनसे भी पूछा कि यहाँ कुछ आपदा हो जाए आग लग जाए बम फुट जाए या भगदड़ मच जाए कुछ हो जाए तो कैसे लोग जल्दी से निकलेंगे कैसे मतलब जान बचाना उस टाइम बहुत मुश्किल होता है ना तो इसमें भी हम मदद करना चाहते हैं तो मैंने उनसे पूछा तो बोला कि उन्होंने जो जाली लगा रखी है बोला कि उसको खोल देंगे लेकिन वो जब तक प्रैक्टिस नहीं करे और उसमें मैंने देखा तार बंधे हुए थे अब उनके पास वो तो प्लेयर तो होगा नहीं।, नहीं हाँ बोला कि हम जल्दी से खोल देंगे वो बोलने से मैं विश्वास नहीं करता और जब तक रोज प्रैक्टिस नहीं करें कि भाई मैंने हमें एक बार किया अपना जो चीज़ हम रोज़ाना रात दिन करते हैं वही समय पे काम आती है तो आपदा प्रबंध का हम ये जो हमारी संस्था है यहाँ पे वो मैंने प्रेजेंट किया था अभी हेम्पेस्ट में डिसास्टर मैनेजमेंट के ऊपर हाँ और सबसे मैं अभी सेवन एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी ऑन डिसास्टर रिस्क रिडक्शन नई दिल्ली में दो से पाँच नवम्बर को और प्राइम मिनिस्टर जी ने उद्घाटन किया था तो इसीलिए मैं पाँच तारीख को हेम्फेस में नहीं आ पाया और सीधा छः तारीख को आया संडे को और मैंने पेपर भी प्रेजेंट किया था यहाँ पे डिसास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में तो हम चाहते हैं कि लोगों में जानकारी पहुँचाएँ और और डिसास्टर मैनेजमेंट सबके लिए है इट इज़ एवरीबडी बिजनेस आपको यदि आपदा से प्रबंध करना आता है तो आप अपनी जान बचा सकते हो अपने परिवार तो यही हम काम कर रहे हैं और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप के रेडियो के थ्रू आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं तो थोड़े बहुत लोग जुड़ेंगे तो अच्छा, अच्छा रहेगा चलिए डॉक्टर कैलाश गुप्ता जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपदा प्रबंधन पर किस तरह से काम किया जा सकता है और बहुत सारी चीज़ें हैं हम लोग पूर्व तैयारी भी कर सकते हैं ऐसा ना हो कि बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपने बताया अंबाजी जो टेम्पल है वहाँ पर बहुत रश होता है और जाने के लिए एक ही लाइन होता है तो उसमें अगर कुछ हो जाता है तो लोगों को कैसे हम लोग बाहर निकाल सकते हैं इसके लिए आपने चिंतन किया मनन किया तो ये बहुत ही अच्छी बात है इस तरह की हम लोग पूर्व तैयारी इसको कह सकते हैं कि जहाँ पर हम इस तरह की बातें देखते हैं तो वहाँ लोगों को जल्दी से जल्दी वहां से रवाना कैसे करें या फिर कुछ होता है तो प्रोटेक्ट कैसे करें वो सारी चीजों के बारे में और भी करेंगे डॉक्टर कैलाश गुप्ता हमारे साथ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कते रहो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 विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आइए डॉक्टर कैलाश गुप्ता जी हमारे साथ हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में जानकारी रखते हैं और काम भी कर रहे हैं काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस उनका है इस फील्ड में और हेम रेडियो भी चलाते हैं हैंम रेडियो नेट से भी उनका ग्रुप बना हुआ है जिनके साथ वो रोज बातें करते हैं और अपडेट रहते हैं और कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हमेशा कराते रहते हैं और जैसे कि आपने सुना वो एक संस्थान से जुड़ काम कर रहे हैं तो संस्थान से जुड़ जब काम करते हैं तो डे टू डे उनके पास अपडेट्स रहते हैं और वो भी उसमें लगे रहते हैं और हाल ही में जो दिल्ली में एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर विशेष कॉन्फ्रेंस हुआ था वो भी अटेंड किया उन्होंने तो मैं चाहूँगा कि कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपने क्या सीखा क्या समझा थोड़ा सा शॉर्ट में बताई कॉन्फ्रेंस में जो एशिया पैसिफिक जो रीजन है उसके जो मिनिस्टर्स हैं डिस मैनेजमेंट के वो सब आए थे करीब सिक्सटी देशों के और कई तो जैसे नेपाल के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर वगैरह थे तो उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया है दिल्ली डिक्लेरेशन, कि भाई हम जो संघाई फ्रेमवर्क है सेंडाई फ्रेमवर्क उसको आगे कैसे करेंगे तो बहुत सारे टेक्निकल सेशंस थे और डिस्कशंस थे तो वो सब आ, मतलब काफ़ी टेक्निकल और डिटेल बातें हैं तो वो उसके बारे में मैं कम बात करूंगा लेकिन उसके अलावा एक बहुत बड़ी एग्जिबिशन लगी थी और एक्चुअली मैं जो सेकंड सेवेंथ एशियन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 2009 में थी उसमें भी मैं गया था और उस टाइम वो छोटी थी और इतना बड़ा नहीं था इस बार तो बहुत बड़ा और जो एग्जिबिशन लगी वो राजपथ और विज्ञान भवन की जो है जो पार्क है बड़ा सारा उसमें बहुत लंबी चौड़ी एग्जीबिशन थी करीब 87 सेवन एग्जीबिशन स्टॉल थे हमारी संस्था में भी द इंटरनेशनल इमरजेंसी इंजे, मैनेजमेंट सोसाइटी टीम्स इंडिया चैप्टर उसने भी स्टॉल लगाई थी और हमने अपने संस्था के बारे में बताया था और इसके अलावा हमने एक बहुत नई चीज़ हमने वो इनिशिएटिव लिया है उसका नाम हमने दिया है ऑपरेशन रिजिलेंस उसके अंदर क्या है कि वो हम अभी डेवलप कर रहे हैं जो आप ऐप की बात कर रहे हैं न तो हम एक ऐप डेवलप किया है कि जैसे जो लोग रजिस्टर कर लें और कोई भी सिटी में यदि कोई गड़बड़ हो तो उनकी जो सिटी में जो अफेक्टेड हैं उनके पास ही मैसेज जाए वॉइस से या टैक्स टैक्स से और की और या ईमेल से कि इस एरिया में आप गड़बड़ है आप मत जाइए और जो वहाँ पे है या बाहर कैसे निकले तो वो हम पॉइलेट टेस्ट जो आप आपको पता है हंड्रेड रिजिलेंट वो क्या स्मार्ट सिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है उसमें जयपुर और पुणे भी सेलेक्ट हुआ है उसके अलावा जयपुर थर्ड रैंक था तो स्मार्ट सिटी तभी हो सकती है जब रिजिलेंट भी हो तो हम कंबाइन करके ये पायलट एक्सपेरिमेंट हम करने वाले करने वाले हैं और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो इंटरनेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट सोसाइटी है उसकी हमारी वेबसाइट है और जो इंडिया चैप्टर की वेबसाइट है उसका है टी I ई M S डैस आई एन डी आई ए डॉट ओ तो मैं दोबारा से बोलता हूँ हमारे श्रोतागण जो ज़्यादा और डिटेल जानना चाहते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपबसाइट का नाम नोट कर लें और जैसे टाइम मिले तो वेबसाइट पर जाएँ तो दोबारा से डब्लू डब्लू डब्लू डॉट टी जो हम इंटरनेशनल लैंग्वेज है हमेशा रेडियो या पायलट वगैरह जो काम में लेते हैं वो बोल रहा हूँ टी फॉर टेंगो आई फॉर इंडिया ई फॉर इको एम फॉर माइक एस फॉर सिरा, डैश आई फॉर इंडिया एन फॉर नेंसी, डी फॉर डेल्टा आई फॉर इंडिया ए फॉर एप्पल डॉट ओ फॉर ऑरेंज आर फार रेडियो जी फार गोल्फ That is टी आई ई एम एस डॉट इंडिया डॉट ओ आर जी और जो हमारी इंटरनेशनल संस्था है उसका वेबसाइट बहुत सिंप वो भी है वो भी जा सकते हैं उसमें बहुत सारे डिटेल्स है उसका वेबसाइट का एड्रेस है डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू i टी आई ई एम एस डॉट आई ए एन एक बार मैं फिर आ, रिपीट कर देता हूँ टी फॉर टेंगो आई फार इंडिया ई फार इको एम फार माइक एस फार सरा डॉट आई फॉर इंडिया एन फॉर नैंसी एफ फॉर फॉक्सडाट ओ फॉर औरेंज और वेबसाइट पे हमारा टेलीफोन नंबर भी है ईमेल भी है तो वो भी कोई जो जानना चाहें और जो जुड़ना चाहें हम स्वागत करते हैं हम अभी दिसंबर तक फ्री मेम्बरशिप दे रहे हैं हमारे टीम्स इंडिया चैप्टर की और लेकिन हम चाहते हैं कि जो लोग ज्वाइन हो और थोड़ा बहुत संस्था को कंट्रीब्यूट करे मतलब सेवा आप तो जानते हैं हाँ सेवा दें तभी कोई संस्था चल सकती है तो और, और मतलब ये संस्था नॉन प्रॉफिट है हमारा कोई उद्देश्य पैसा कमाने का नहीं है जो अब तक मैंने काम किया जैसे कि जयपुर को सेलेक्ट कराने के लिए तीन साल से मेहनत की रिसर्च करी एक पैसा हमको नहीं मिला जबकि स्मार्ट सिटी का प्रपोजल बनाने के लिए एक कंसलटेंट है जो उसका नाम नहीं लेगा उनको 25 लाख रुपया दिया था राजस्थान सरकार ने रिपोर्ट बनाने के लिए जबकि स्मार्ट सिटी का कंपटीशन केवल विद इन इंडिया था और ये रॉके फ्रॉम इंटरनेशनल कम्पटिशन में है तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोग जुड़ें और मदद करें डॉक्टर कैलाश गुप्ता जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताए और चलिए आगे बढ़ते हुए मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन के बारे में इस संस्था के माध्यम से जिस तरह से पूर्व तैयारियां हो रही हैं और प्रोजेक्ट के माध्यम से कुछ ऐसे विशेष रूप से जो रिसर्च भी कर रहे हैं ताकि लोगों को किस तरह से राहत मिल सके इमरजेंसी में उसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं और आइए आगे बढ़ते हुए मैं ये कहूँगा कि जैसे हम लोग आम आदमी जो है अपने जीवन में कुछ सोच रखे चलता है आगे बढ़ता है तो आपका एम ऑब्जेक्ट क्या है आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में मैं समझा नहीं रमेश जी क्या सवाल <laughs> क्या क्या दोबारा से बोलिए मैं सवाल समझा नहीं जैसे ना हर व्यक्ति जीवन में कुछ पाने के लिए हाँ, कुछ करता है हाँ, तो हाँ। आपके जीवन में क्या अचीवमेंट आप करना चाहते हैं जिसके लिए आप कर रहे हैं ओह देखिए रमेश जी बात सीधी सी बात सिंपल है मैं जब छोटा था ना स्कूल में पढ़ता था तो स्काउटिंग में मैंने बहुत काम किया है तो एक तो स्काउटिंग का मोटो है बी प्रिपेयर्ड और मेरे को एक्चुअली मैंने स्काउटिंग के जो इतने भी हाईएस्ट है स्काउटिंग लॉर्ड बैडन पावल ने चालू की थी उसकी वाइफ लेडी बैडन पावल चीफ स्काउटर थी उसने ने मेरे को 10 फरवरी दो में बैज और अवार्ड दिया था और स्काउटिंग में एक चीज़ सिखाते हैं कि गुट्टन जैसे अपना ब्रह्म कुमारी का भी एक उद्देश्य है कि लोगों की मदद करना स्काउटिंग में भी उस टाइम में गुड टन रोजाना एक गुड टर्न करनी चाहिए गुड टर्न मतलब मदद करना किसी का और आपके रुमाल में गांठ बांध के रख लो कि भाई मेरे को आज कोई मदद करूंगा उसके बाद गांठ खोलने का वो हमारा ट्रेनिंग है मेरी अच्छा, तो तब से मैं एक तो बी प्रिपेर हूँ कोई भी आपदा कुछ भी आ जाए मेरे को लोग वक्त तो जैसे नेपाल गया नहीं लोग वक्त तो वहाँ से बाहर निकल रहे थे इंडिया में आ रहे थे और जा रहे थे हम जहाँ भूकंप आए वहाँ जा रहे थे मेरा क्या उद्देश्य है मेरा उद्देश्य ये परपज पर्पज़ ऑफ़ माई लाइफ अंग्रेजी में बोले तो परपज ऑफ माई लाइफ मेरा जीवन का उद्देश्य है कि मैं लोगों की जान बचाना चाहता हूँ एक तो यदि बचा सकूँ तो या दू यदि नहीं बचा सकते हैं तो लोगों को जो सफरिंग है जो परिवार वाले हैं जिनके फैमिली मेम्बर मर गए हैं तो उनकी जो साइकलॉजिकल और फिजिकल मदद दे सकें सफरिंग टू तो एलिवेट द तो सफरिंग ऑफ पीपल मेरा वही उद्देश्य है और मेरे मेरे मैंने अभी मैं इस परिस्थिति में हूँ जीवन में हालांकि मैं कि मेरे पिताजी मर गए थे जब मैं चार साल का ही था और मैंने सारी पढ़ाई स्कॉलरशिप और लोन पर ली थी और मैं जब एमबीए किया तब तक मैं शादी भी हो गई थी दो बच्चे भी थे तो उस टाइम तो मैं आर्थिक बहुत कठिनाइयों से गुजरा हूँ लेकिन अभी मैं इस परिस्थिति में हूँ कि आई हैव गिवन अप क्रेविंग फॉर मनी क्रेविंग जो है लालच पैसे का वो वो नहीं है मेरे पास मैं पी पीएचडी भी मैंने अपने पैसे से किया है और नेपाल या ये संस्था चला रहा हूँ अब तक कोई एक पैसा नहीं मिला है इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न के लिए करते हैं कि भाई कुछ वापस मिले, मिले। जी डॉक्टर कहला जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपको अभी पैसे की लालच नहीं है और आप निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहते हैं और अब जो भी अब तक आपने काम किया है उसके लिए भी आपने कोई ढन की आशा या अपेक्षा नहीं की है ये अच्छी बात है चलिए आप एक सेवा भाव से आगे बढ़ रहे हैं और आपने लक्ष्य ही बनाए कि मनुष्यों को जो दुख दर्द में है उनका दर्द कम कर सके उस तरह की आप सेवा करना चाहते हैं और लोगों की जान बचाना चाहते हैं इसलिए आप इस फील्ड में जुड़े हुए हैं और काफी समय से काम कर रहे हैं चलिए बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे सभी राजस्थान गुजरात के और जो भी अब इंटरनेट के माध्यम से या अप्लीकेशन के माध्यम से रेडियो आज सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक से जरूर दें आप <laughs> अच्छा रमेश मेरा मैसेज यही है कि कोई भी एक तो आपको आप सब लोगों को ट्रेनिंग लेनी चाहिए आपदा प्रबंधन के बारे में मतलब इंटरनेट पे भी है या एट नाइन्थ में तेले मॉड्यूल भी होते हैं या कोई भी या और संस्थाओं से हमारी संस्था या और बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं एक तो ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि आपदा हो तो क्या करें दूसरा आप सबसे खास बात है आपदा आप हो तो पैनिक नहीं होना चाहिए वो सबसे खास बात है और उसी से ज़्यादा गड़बड़ होती है और मेरी शुभकामनाएँ हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छा काम करें और अच्छे जीवन जिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और जाते जाते बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया कि जिस तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं कोई ना कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम आप जरूर अटेंड करें और लोगों की जान बचाने में आप मदद करें ऐसी शुभकामना और ऐसी गुड गुडविशेज आपने दी हैं तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जाते जाते मैं कहूंगा कि आज डॉक्टर कैलाश जी ने जो भी बातें आपको बताई हैं तो उस पर आप गौर करें और संस्थान के माध्यम से जिस तरह से सेवा कार्य चल रहा है आप भी मदद कर सकते हैं उनको किसी भी तरह का आपके अंदर जो स्किल्स है जो प्रोग्राम आप देते हैं या किसी भी तरह का आपको सपोर्ट जो है देना चाहिए संस्थान को दे और डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में जितनी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं हर सिटीज़ में होते हैं और जहाँ से भी आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम का समय मिले तो जरूर अटेंड करें और लोगों की मदद करने में आगे आए ऐसी शुभ आशा करते हैं आप सभी खुश रहें मस्त रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और डॉक्टर कैलाश जी को दीजिए इजाजत नमस्कार थैंक यू धन्यवाद नमस्ते, नमस्ते। धन्यवाद आप सुन हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट एफ सुनते रहो मुस्कर रहो